ईश्वर को सब चीज का प्रत्यक्ष हाँ स्वामी जी अच्छा हैंश्वर को सब चीज नित्य प्रत्यक्ष अच्छा, अच्छा, अच्छा। किसी को नित्य ईश्वर अगर प्रत्यक्ष होने लगेगा तो जगत का क्या स्थिति हो जाएगी लोग तो उनको मांग मांग के परेशान करते भगवान <laughs> तो नित्य प्राप्त है ना, ना। ना। वो प्राप्त है स्वरूप अन्य रूप है तो नहीं। नहीं। ना एक नया भिन्न मानते है ना ईश्वर को कैसे ईश्वर तो का प्रत्यक्ष किसी को नहीं होगा नहीं मानते तो एक, क्या से था? नहीं, एक एक योगी नहीं तो एक एक क्या ठीक है नहीं होता दूसरा ना वो आगे आएगा वो तीन प्रकार के सन्नीकृष्ठ होता है अच्छा पचासी पृष्ठ में दीपिका में देखिए विशेष नशेष भावम उदाहरती ऊपर में दिया ना तदुपादय घटाभाव भूतलम् विशेषं घटाभावो भाव विशेषण कहते हैं घटा भाव भूतलं घटाभावेषण तो हो गया भूतले घटो नस्ती घटाभावेष्यम भूतले सप्तम हो गया एक अनुपलब्धे प्रमान निरस्तम अभाव प्रत्यक्ष किले वेदांति और भाट्टलोक मनते हैं कि अनुपलब्धि प्रमाण है ये लोग कहते हैं निरस्तम नहीं है प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष होगा अभाव और अनुपलब्धि प्रमाण के लिए वो लोग कहते हैं यदि अत्र घटो अभविष्य अगर यहाँ घटो होता तो तदा भूतलम इव अद्रक्षत तो भूतल जैसा वो भी विधिता दर्शन अभावत तो नास्ति नहीं है इसलिए घट नहीं है दर्शन अभावत तो अर्थात तो घट ज्ञान का अभाव हो रहा है दर्शन से अभाव घट ज्ञान से अभाव वो लोग कहते हैं घट ज्ञान का अभाव हुआ इति तर्कित प्रतियोगी सत्व विरोधी अनुपलब्धे है सहकृत इंद्रियण अभाव ज्ञान उत्पत्त हो तर्कित प्रतियोगी सत्व विरोधी अनुपलब्धि ये सहकारी बनता है पंक्ति देखेंगे आगे अनुपलब्धि उनका मत में सहकारी होता है वेदांति अनुपलब्धि को एक प्रमाण मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि अनुपलब्धि सहकारी है चक्षु के द्वारा घटाभाव देखेगा किंतु अनुपलब्धि वहाँ सहकारी प्रमाण है ये अनुपलब्धि क्या है कहते हैं तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रतियोगी का सत्व अभी हम कहते हैं यहाँ घटाभाव है प्रतियोगी कौन है घट घट सत्व को हम तर्कित तर्क करेंगे अर्थात आरोप करेंगे तर्क कहते हैं आरोपों को तर्क कहा जाता है जो जहां नहीं है उसको वहां आरोप करना यदि बंधिर इस प्रकार कहेंगे ये होगा तर्कित प्रतियोगी सत्व तो प्रतियोगी का सत्व अगर हम तर्क करेंगे अर्थात तो अगर प्रतियोगी होता तब दिखीता दिखीता दिखता अर्थात उपलब्धि होती ये उपलब्धि का विरोधी कौन होगा उपलब्धि विरोधी है जिसका उपलब्धि किसका विरोधी होगा अनुपलब्धि का प्रतियोगी सत्व विरोधी है जिसका अर्थात का सत्व प्रतियोगी प्रतियोगि का सत्व नहीं तर्कित प्रतियोगी सत्व नवे प्रतियोगी अगर होता तो क्या होता उपलब्धि होता ये उपलब्धि प्रतियोगी है जिसका उपलब्धि प्रतियोगी हो जाए घट प्रतियोगी होगा किसका घटा होगा इसी प्रकार की उपलब्धि प्रतियोगी होगा अनुपलब्धि का तो उसको कहेंगे अनुपलब्धि इस प्रकार की पंक्तियों तर्कित तो प्रतियोगी सत्व प्रति विरोधी अनुपलब्धि अर्थात प्रतियोगी अगर होता तो उपलब्धि होता ये उपलब्धि विरोधी है जिसका विरोधीता प्रतियोगी है जिसका किसका अनुपलब्धि का वो अनुपलब्धि सहकृत इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा अभाव ज्ञान होगा किन्तु अनुपलब्धि वहां सहकारी बनेगा ऐसे न्यायिक लोग कहते हैं उसे अभाव ज्ञान उत्पत्तो अनुपलब्ध है प्रमाण अभाव अनुपलब्धि और कोई अलग प्रमाण नहीं है वेदांति उनको कहते हैं आप कहते हैं कि दर्शन का अभाव हो रहा है घट दर दर्शन का अभाव होने से आप घटा अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं जो घट दर्शन अभाव ये का अभाव है ये अभाव का ज्ञान कैसे होगा आप मानेंगे कि उसके लिए और कोई उपाय चाहिए जिसमें भी और एक अभाव रहेगा साथ में ये अभाव होने से वो अभाव का ज्ञान होगा ये तो अनुवस्था चलेगा तो इसलिए वेदांत कहते हैं कि अनुपलब्धि ही प्रमाण है अनुपलब्धि क्या चीज है ये लोग भी कहते हैं अनुपलब्धि हम भी सहकारी मानते हैं किंतु उनका अनुपलब्धि हो गया अलग ये उनका अनुपलब्धि हो गया ज्ञान का अभाव वेदांत कहते हैं अनुपलब्धि ज्ञान का अभाव नहीं है अगर ज्ञान का अभाव होगा तो वो भी वो अभाव होने से वो कैसे जाना जाएगा अनुवस्था दोष होगा इसलिए अनुपलब्धि का अर्थ ज्ञाना नहीं अज्ञान अज्ञान ज्ञाना अलग चीज है अज्ञान कैसे फिर पता चलेगा अज्ञान साक्षी प्रत्यक्षा। हमको पता चलता है कि मेरे को अभी अफ्रीका महादेश पता नहीं चल रहा है ये मेरे को पता चलता है कैसे पता चलता है साक्षी जानता है अज्ञान साक्षी के द्वारा भान होगा तो जो साक्षी के द्वारा अज्ञान अनुपलब्धि का भान हुआ ये अनुपलब्धि अभाव ज्ञान के लिए करुण बन जाएगा करण का ज्ञान होना चाहिए करण का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आगे आप कार्य का ज्ञान नहीं होगा इसलिए करण हो गया अनुपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण है जिसके चलते अभाव का ज्ञान होगा और ये प्रमाण का ज्ञान कैसे होगा कहेंगे साक्षी से ये वेदांति का प्रक्रिया है तो उनका प्रक्रिया में ये दोष रहता है वो लोग ऐसा कहते हैं अनुपलब्धि सहकारी है इंद्रिय प्रत्यक्ष है अभाव ग्रहण होगा इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा सहकारी कारण जैसे प्रकाश सहकारी कारण इस प्रकार ये भी सहकारी कारण अनुपलब्धि क्या है कहते हैं तो यदि घट होता तो दिखता नहीं दिखता है नहीं दिखता है यही अनुपलब्धि है तो उसको प्रमाण मानते हैं अच्छा अभी अगर हम कहेंगे कि भूतले घटा घटाभाव तो घटा भाव विशेषण होगा विशेष्य होगा विशेष्य हो। भीशे। होगा अब इस घटा भाव को देखने के लिए क्या सन्निकर्ष होगा विशेष्य केवल विशेषता कहाँ दिखता है तो भूतल तक जाना पड़ेगा फिर संयुक्त विशेषता ऐसे होगा अगर कहीं घटाभाव तो होगा, होगा? तो भूतलम संयुक्त संयुक्त सन्निकर्ष कितना होगा संयुक्त विशेषण संयुक्त विशेषणता यही सन्निकर्ष चक्ष संयुक्त मतलब संयुक्त विशेषणता होगा अभी रूप में रसा भाव रहेगा घट में रूप दिख रहा है तो ये रूप में रसा भाव है तो ये रूप अनिष्ठ रसाभाव को देखने के लिए क्या समीकर्ष होगा तो समय रूपे रसा भाव संयुक्त संयुक्त समवेत विशेषता संयुक्त समवेत विशेषता क्योंकि हम रूपे घटाभाव कह रहे हैं रूपे रसाव कह रहे हैं और अगर कहेंगे कि कि रसा भाव रूपम संयुक्त समवेत विशेषता विशेषणता अभी रूप में रूपत्व तो रहेगा रूपत्व तो में घटत्व तो रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा तो रूपत्व घटत्वा संयुक्त समवेत समवेश समय विशेषता रूपत्व घटत्वा क्योंकि रूपत्व तक तो पहुंचने के लिए संयुक्त समवेत जाएगा तो उसमें रूपत्व तक तो तो पहुंच गए उस रूपत्व में घटत्व का अभाव दिख रहे हैं घटत्व भाव विशेषता के जुड़ जाएगा अगर वही हम कह देंगे की घटत्वाभावद्ध रूपत्वम संयुक्त विशेष विशेषणता क्योंकि अब रूपत्व तक तो पहुंचने के लिए दो समय तो चाहिए जहां दिख रहा है वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा उसके आगे अभाव के लिए खाली विशेषता विशेषणता जोड़ना पड़ेगा तो जहां दिख रहा है अधिकरण के साथ चक्षु का से पहले निर्णय करना पड़ेगा आगे अभाव के लिए तो इसलिए जहां जैसे दिख रहा है अच्छा अगर घटत्व में पटत्वा भाव देखेंगे घटत्वे पटत्वाभाव सही संयुक्त समेत विशेषता क्यों? क्योंकि घटत्समत होगा घट में चक्षुष संयुक्त घटे घटवाया घटत् पटत्स ये स्वरूप संबंध जहाँ दिखता है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा उसके आगे विशेषता विशेषणता जुड़ना पड़ेगा न्याय में अधिक विचार देंगे अच्छा आगे एवं सन्निकर्ष सन्निकटक जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम तत्करण इंद्रियम तस्मा इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिम कहते हैं उपदर्शित क्रमण इत्य तो जैसे से तो क्रम से दिखाया गया सन्निकर्ष षटक छह सन्निकर्ष हो गए क्या क्या सन्निकर्ष हुए क्रम से पहले क्या हुआ नहीं नहीं आगे छह शनिकर्ष षट का जन्यम ज्ञानम ये ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहा जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या कहते कहे थे सन्निकर्ष इंद्रिया अर्था शनिकर्षनिकर्ष छह प्रकार के होगा इंद्रिय और अर्थ का बीच में जो सन्निकर्ष है वो छह प्रकार के होगा तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रत्यक्षम ये छह प्रकार की ज्ञान हो सकता है hmm. छह प्रकार इंद्रिय होने से छह प्रकार के और शनिक छह प्रकार की अलग अलग चीज है ये कोई क्रम नहीं है कि एक इंद्रिय में एक सन्निकर्ष होगा नहीं तत्कणम इंद्रियम तत्कणम तत्पद से किसको लेंगे प्रत्यक्षम ते जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसका कारण हो गया इंद्रियम तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण क्योंकि प्रमा करण प्रमाण तो प्रमा हो गया प्रत्यक्ष उसका प्रमाण उसका कारण हो जाएगा इंद्रिय इसलिए इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा तो संख्या संघ सूत्राध्यन शु कम ये छह का संघ है ष्ट हो जाएगा संख्या सूत्र पूरा है संख्याया संज्ञा संघ सूत्र सूत्राध्ययनु से चो भी है। संख्या से कन प्रत्येक हो जाएगा संख्या या अतिशनताया कन उसी प्रकरण में आ गई है उपदर्शित क्रमेण इतर्थ है नु सिद्धांत पूर्व पक्षी पुस्ता है सिद्धांते प्रत्यक्ष ज्ञान इति प्रत्यक्ष ज्ञान करण इंद्रिया संकर्ष किसको कह दिया इंद्रियों को पूर्व पक्षी पुस्ता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान करण इंद्रियो अर्थ का जो सन्निकर्ष है उसको क्यों आप कर्ण नहीं कहेंगे पूर्व पक्षी का शंका है सिद्धांत कहता है नह तत्कण मूल में कहा तो तो कारणम इंद्रियम प्रत्यक्ष ज्ञान का कर्ण तो इंद्रिय ही है क्यों अगर आप सन्निकर्ष को कारण मानेंगे तो फिर आगे आपको और व्यापार खोजना पड़ेगा क्योंकि <coughs> व्यापार अब तो असाधारण कारणम कारण करुन होगा अगर इंद्रिय को आप कारण लेंगे तो सन्निकर्ष व्यापार हो जाएगा तो आप अगर सन्निकर्ष के कारण लेंगे आगे व्यापार फिर किसको खोजेंगे न इतिहास तत्कर्णम तो तो तत्कण प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण निगमती तस्मात्म प्रत्यक्ष प्रमाण तस्मात् अर्थ तो आगे कहते हैं प्रमाकरण प्रमा का होने से उसका प्रमाण कहेंगे प्रमाकरण प्रमाण सिद्धमी तो सिद्धम कहा है? कहते हैं न्याय सिद्धांत है ये न्याय सिद्धांत है अर्थात इंद्रिय ही प्रत्यक्ष ज्ञान का कर्ण है वेदांति लोग कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रिय भी है अनुपलब्धि भी है अनुपलब्धि यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान का करून है दो कार्य किंतु प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष होगा किंतु अनुपलब्धि प्रमाण से भाव का प्रत्यक्ष होगा इंद्रिय से होगा दो में नीचे प्रत्यक्षम दिविधम लौकिकम अलौकिकम च लौकिकंतु सोढ़ा सन्निक वर्णित छह सन्निकर्ष से हुआ सोढ़ा ससो उत्तम दश दात्री धासु घर में दस दात्री अथवा धार रहेगा ससो उत्तम सस का को हो गया शो हो गया आगे धा रहा और उत्तर पदादुत्व च उत्तर पद का आधि में ये स्तुत्व हो जाएगा और धा में विकल्प हो जाएगा धासु उत्तर पद आधे स्तुत्व और धासु विकल्प धा में विकल्प हो जाएगा इसलिए सटा भी बनेगा सोडा भी बनेगा अच्छा आगे तक तो किंतु दस रहने से सोडा स और विकल्प नहीं है केवल धाम में विकल्प है अलौकिकम तो त्रिविधा अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार की होगा अलौकिक प्रत्यक्ष लौकिक प्रत्यक्ष ये छह प्रकार के उसके लिए सन्निकर्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार की अलौकिक सन्निकर्ष जन अलौकिक प्रत्यक्ष हम तो त्रिविधा अलौकिक सन्निकर्ष जन्यम भवती सन्निकर्ष तीन प्रकार के हो जाते हैं अलो प्रत्यक्ष तो अलौकिक है तो उसका सन्निकर्ष तीन होते हैं अलौकिक सन्निकर्ष है सामान्य लक्षण ज्ञान लक्षण योगजस् तीन प्रकार के तो तो हो प्रकार, प्रकार। सठ धा इत सोड़ा धा प्रकार धा होगा तो ये सोढ़ा अर्थात छह प्रकार यत्र एक धुमे सकल भवती दूमत्व। दूमत्व। दूमत्व है तो क्या कुछ अलग दिखता है धूमत्व रूप सन्नीकर्ष है सामान्य लक्षण यहाँ क्या कहते हैं आप महानस में धूमों को देखें हाँ। देखने से आपको वहां ज्ञान हुआ कि जहां धूमो रहेगा वहां बनी रहेगा आप जब पर्वतों में धूमो को देखें तो उस पर्वत धूमो में भी व्याप्ति रहेगा तो ये आपको कैसे पता चला महानस धूमो में व्याप्ति आप देख लिए। पर्वत धूमो में व्याप्ति है ये आपको कैसे पता चला वान. तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जिस समय आप महानस धूमो देखे थे उसमें सकलों धूमो ऐ उसमें धूमत्व तो देखें धूमत्व तो कितने धूमों में रहेगा तो धूमत्व तो के चलते आप सकल धूमों को देख लिए उसी समय में सकल धूम में होने वाला व्याप्ति का ग्रहण आपको उसी समय हो गया मैं सकल धूमों को कैसे देख लिए कि आपका चक्षु और सकल धूमों का बीच में धूमत्व तो रहा सनिकर्ष धूमत्व तो ही सनिकर्ष हुआ किसका किसका बीच में सकल धूमों का बीच में क्योंकि सकल धूम में जो धूमत्व तो रहा है वो धूमत्व तो कितना है ये ये ये। तो वो ही सन्निकर्ष बन जाएगा सकल धूम और चक्षु का बीच में होने से उसी समय आप सकल धूमो का दर्शन कर लिए और उसमें व्याप्ति है व्याप्ति का ज्ञान आपको उसी समय हो गया था अभी जब धूम देखे आपको तुरंत स्मरण हो गया था धूम है तो बन होगा इसको कहते हैं सामान्य लक्षण सनिकर्ष लक्षण अर्थात स्वरूप सामान्य रूप सन्निकर्ष सामान्य क्या है कहते ये सामान्य है यही सन्निकर्ष हुआ पंक्ति देखे यत्र एक धूमें ज्ञाते रूप सन्निकर्षे रूप सन्निकर्षे धूमत् ही सन्नीकर्ष हो गया सकल नाम भवति सकलधूमा ज्ञान बोलतीधूमत्सन्नीकर्ष सन्निकर्ष सामसर्ष खा जाते हैं साम्यमर्थ जाति तो जाति क्या है कहते हैं यहाँ धूम आदि व्यक्ति अर्धुमादि व्यक्तिश्च अच्छा वो जाति के चलते सकल धुमादि व्यक्ति का ग्रहण कर लिया लक्षणम स्वरूपम यश सामान्य जाति ही और धूमादि व्यक्ति क्योंकि अगर जाति को देखा तो जाति का आश्रय को भी देखेगा और धूमत्व जाति सकल धूम में रहता है इसलिए सकल धूम का आश्रय को भी देखेगा धुमादि व्यक्ति सकल धुमादि व्यक्ति वही स्वरूप है वो सन्नी सका और दूसरा कहते हैं सूरभिचंदनम चाक्षु से यादृश भश, सौरभ स्मरण सौरभस्यापी ज्ञान भानम भवति सामने में चंदन देखता है और उसको कह देता है चंदनम कैसे सूरभि का गंध तो नासिका तक आया नहीं कैसे कह देता है तो कहते हैं ज्ञान लक्षणा संगीकर्षण उसमें होने वाला सूरभि और उसका चक्षु ये दोनों के बीच में एक सन्निकर्ष हो गया क्या सन्निकर्ष कहते हैं ज्ञान कौन सा ज्ञान स्मरण उसका स्मरण हो गया कि इस प्रकार की चंदन में सूरभि होती है ये जो स्मरण आ गया वो सूरभि और चक्षु का बीच में सन्निकर्ष हो गया ऐसे अर्थात सामान्य सन्निकर्ष सूरभि और चक्षु का बीच में हो जाएगा वो घृणेन्द्रिय ग्राह्य है किन्तु ये जो स्मरण रूप का सन्नीकर्ष चक्षु और सूरभि का बीच में हो जाएगा ऐसे नया एक लोग मानते हैं तो बने से उसे सूर्य का ज्ञान हो गया इसको कहते हैं ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण तो तो तो तो? सामान्य लक्षण वह दिया है ना पंचम पंक्ति में दिया अंतिम में सामान्य लक्षण है उसको अंडरलाइन कर लीजिए तो आगे सूरभिचंदन में दी चाक्षु से इस प्रकार की जो चाक्षु से चाक्षु से ज्ञान है सूरभिचंदन यादृश सौरभ स्मरणे न सौरभ से अभी भानम सौरभ का स्मरण होकर के सौरभ का भान होता है तादृश स्मरणात्मक सन्निकर्ष वही जो स्मरण रूपक का सन्निकर्ष उसको ज्ञान लक्षण ज्ञानम एवं लक्षण ज्ञानम स्मरण रूपक स्मृति भी ज्ञान है स्मृति भी स्मृति ज्ञान है तो वही स्मृति रूपक जो ज्ञान है वो सन्निकर्ष हो गया चक्षु और सुर का बीच में स्मरण रूपक ये सन्निक ये द्वितीय हो गया आगे देशातरीय कालाय वस्तु ज्ञान योगाभ्यास जनित यादृश विलक्षण धर्मात् धर्म होतीभ्यास जनित धर्म विशेष श्रुति स्मृति इत्यादि प्रतिपाद्य देशातरीय कालांतरीय वस्तु का जो ज्ञान हो जाता है इसको कहा जाता है योग जो हुआ योगा जायते यह सन्निकर्ष तब तो उसका चक्षु और वो द्रव्यों के बीच में खाली चक्षु नहीं सारे इंद्रिय तत्त्व इंद्रिय से तत्त्व द्रव्यों को वो सब ग्रहण कर लेगा देशांतरिय भी कालांतरीय भी इसको कहते हैं योग जो सन्निकर्ष से आता है योगाभ्यास जनित धर्म विशेष यही इंद्रिय और विषय का बीच में सन्निकर्ष होकर के पदार्थों का प्रत्यक्ष करवाएगा जिसमें न्यायिक लोग ऐसे मानते रहते हैं योगियों को होगा ये ना एक लोग बहुत योगियों को विश्वास करते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा ये विभाग सो लोग योगियों को बड़ा खंडन करते हैं तो ये सब कुछ नहीं तो ये इति प्रत्यक्ष परिच्छेद प्रत्यक्ष परिच्छेद पूरा बा अथ अनुमान परिच्छेद पदकृत्य में पहले कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान यो कार्य कारण भाव संगति में अभिकृत्य प्रत्यक्ष अनंतरम अनुमानम निरूपयति प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच में कार्य कारण भाव संगति है उसमें कार्य कौन है कारण कौन है बहुं। अनुमान बहुं। और कारण हो जाएगा प्रत्यक्ष तो कार्य कारण संगति होने से पहले कारण को कहा गया अभिकार्य को कहा जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष अनंतरम अनुमानम निरूपयती किरणावली में देखिए प्रत्यक्ष उपजीवकत्व संगत्या अनुमानम निरूपयती प्रत्यक्ष उपजीवक है उपजीवक आगे टीका में आगे पंक्ति में देते हैं उपजीवकत्वम कार्यत्वम कार्य प्रत्यक्ष का उपजीवक हो गया ये अनुमान प्रत्यक्ष हो गया उपजीव्य उपजीव्यत्वम कारणत्वम जीव प्राण धारण धातु है जीवती जीवक हो जाने से तो जीता है समीप में जीता है उसके ऊपर आश्रय करके जीता है आश्रय करके कौन जीता है यहाँ अनुमान? अनुमान इसलिए अनुमान हो जाएगा उपजीव का और जो आश्रय का योग्य है वो हो जाएगा उपजीव्य हो जाएगा प्रत्यक्ष कारणत्व तो। तो उपजीव्यत्व और उपजीवक तो उपजीव्य उपजीवक ये सब शब्द व्यवहार होता है शास्त्र में कारण उपजीव कारण उपजीवक कार्य आगे दे दिया वही देखिए कि किरणावली में थोड़ा प्रत्यक्ष कार्यम एव अनुमति अतः प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान इसलिए प्रत्यक्ष कार्य तो संगत्या अनुमान निरूपण प्रत्यक्ष का कार्य अनुमान है ये संगति है कार्य कारण भाव संगति है पर्वत बनीम धूमान सद हेतु सिद्ध हेतु दिया है ना इकार कट जाएगा सद हेतु सद हेतु सद हेतु स्थले पर्वतो बधिमानी अनुमिति ही कार्यम अंतिम में वही होगा पर्वतोबिमान ये कार्य हुआ हो। होगा तो जनक ये अनुमिति का जनक कौन होगा परामर्श ये हो जाएगा व्यापार जैसे द्विधिभाव हो गया कार्य उसका जनक होगा उद्यम ये होगा व्यापार उद्यम का उद्यम निपातन का जनक कौन होगा कुठार तो कहते हैं तो अनुमान व्याप्ति ज्ञानम व्याप्ति ज्ञान से परामर्श होगा परामर्श व्यापार हुआ और परामर्श से आगे अनुमित हो जाएगी तो ये परामर्श व्यापार कैसे होगा व्याप्ति ज्ञान जन्य सती व्याप्ति ज्ञान से जन्य होगा परामर्श और परामर्श से बनेगा आगे अनुमिति <okokokokko kanmanirikimu> तो व्याप्ति ज्ञान जन्य हुआ परामर्श और व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति उसका जनक हुआ परामर्श जो बीच में रहेगा अर्थात व्याप्ति ज्ञान होगा आगे परामर्श होगा आगे अनुमिति होगा बीच में रहने वाला व्यापार होगा कुठारो उद्यमन निपातन द्विधिभाव तो इसी प्रकार के ये व्यापार हो जाएगा ज्ञान <okokokos> <addiction and> <reviewers> व्याप्ति ज्ञान आगे होगा परामर्श अनुमति व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का जनक है परामर्श भी अनुमिति का जनक है व्याप्ति ज्ञान हो करके परामर्श हो करके आगे अनुमिति होगी इस कहेंगे तो ये नव्य न्याय का मत प्राचीन न्याय लोग कहेंगे कि परामर्श ही अनुमिति का जनक है तो ये प्राचीन न्याय न्यायिक लोग कहेंगे कि असाधारण कारणम करण नव्य वाले कहेंगे व्यापार पद असाधारणम करण अगर व्यापार को मानना पड़ेगा तब तक तो परामर्श कर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि परामर्श और अनुमिति का बीच में किसी को आना पड़ेगा तो इसलिए नब्बे वाले कहते तो हैं व्यापार वो साधारण कारण इसलिए नब्बे वाले कहेंगे व्याप्ति ज्ञान होगा प्राचीन लोग कहेंगे तो परामर्श ही करण हो जाएगा इसको आगे देंगे करके अच्छा आगे मूल में अनुमितकरणम अनुमानमित तो अनुमित करणम समाज से क्या होगा अनुमिते है कर्णम टीका में दे दिया पदकृत्य में अनुमित है कर्णम अनुमानम तिंग परामर्श रेप गया इति निवेद्य प्राचीन न्यायिक लोग कहेंगे अनुमान क्या कहेंगे परामर्श लिंग से परामर्श लिंग हेतु हेतु का परामर्श है यही अनुमान है कि नब्बे लोग कहेंगे नहीं नहीं व्याप्ति ज्ञान अनुमान है लिंग परामर्श अनुमान नहीं है तो ठीक है अभी कहेंगे कि अनुमिति करणम अनुमानम इतना बड़ा क्यों कहते हैं खाली कहिए करणम अनुमानम कहा जाएगा लक्षण करणम अनुमानम कहा एक जागा बताइए तो तो घृण में जाएगा कुठार में जाएगा तो पहले कहीं कुठार में जाएगा कुठारा दो अति व्याप्ति वाराण है कुठार दंड इत्यादि तो कहना पड़ेगा अनुमिति तो अनुमित करणम ये अनुमानम क्योंकि आपको अनुमिति इतना बड़ा क्यों कहते हैं खाली कहें मितीकरण मिति अर्थात ज्ञान मांग मान धातु से स्त्रिया तीन होने से आगे देती मा स्था मिति धादो किति रहने से इनको ई हो जाएगा खाली आप मितिकरणम कहे मिति अर्थात ब्रमा प्रमाकरण में अनुमान कहिए अब कहा जाएगा प्रत्यक्ष तो इंद्रिय इत्यादि में सब जाएगा इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष आदव अतिव्याप्ति वारण आए अनु अनुमितिकरण अनुमान प्रतिक्षय प्रतिक्षय का खाली मितिकरण हम कहेंगे तो कोई भी प्रमा का कारण को ले ले जाओ प्रत्यक्ष का करण जो उपमान का कारण शब्द का सब को ले ले लेगा अनुमान हो सकता है कैसे के बाद भी अनुमान हो सकता है ना ना उपमान के बाद अनुमान होता है ये अगर आप खाली कहेंगे मितिकरण अच्छा, प्रमा का जो करण है प्रमा का करण तो प्रत्यक्ष भी है उपमान भी है क्योंकि उपमान से एक प्रमा होगा उपमिति शब्द से एक प्रमा होगा शब्द तो ये सब में भी चला जाएगा लक्षण मितीकरण खाली कहेंगे तो अभी कहा कि अनुमितिकरणम अनुमानम ये अनुमिति क्या है तो इसके लिए कहते हैं परामर्श जन्यं ज्ञानम अनुमिति ज्ञानमति परामर्श जन्य परामर्श से जो जन्य होगा और ज्ञान होगा खाली ज्ञानम कहेंगे तो क्या हानि हो जाएगी कहा अति किसमें स्मृति, स्मृति में जाएगा और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपमिति ये, ये सब में भी जाएगा इसलिए कहना पड़ेगा कि जन्म ज्ञानम अनुमिति तो जन्म ज्ञानम अनुमिति कहने से कहा जाएगा वो ज्ञान है जन्म ज्ञानम अनुमिति है उपमान उपमिति स्मरण में नहीं जाएगा स्मृति में वो जन्य है और ज्ञान है जो हमको स्मरण हो रहा है वो जन्य है तो इसलिए कहेंगे परामर्श जन्यम ज्ञान पदकृत्य में अनुमिति अनु अनुमिति अनु एवं दुर्निूपत्वाद तद घटित अनुमान भी दुर्निूपम अभी अनुमिति तो दुर्निरुप है अनुमिति क्या है ये हमको पता नहीं है और हम जब अनुमान क्या पूछे आप कहते अनुमितीकरण अभी अनुमिति अगर पता नहीं है तो अनुमिति में ये विपत्ति से अनुमान को जान लेगा क्योंकि घटक का ज्ञान नहीं तो तो का का है तो घटित का कहा ज्ञान होगा इसलिए पूर्व कहता है नु अनुमितर एवं दुर्निरुपत्वात अभी उसका रूप हमको पता नहीं है लेकिन तत् तो घटित अनुमान अनुमिति शब्द के द्वारा घटित तो होता है अनुमान घटित तो अर्थात राम शब्द रेप घटित तो है इसी प्रकार की अनुमानम अनुमिति घटित है तो अनुमिति अगर दूर निरूप है अर्थात ज्ञात है तो फिर अनुमान कैसे ज्ञात होगा इति अत आह इसलिए कहा कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है खाली कहेंगे की ज्ञानम अनुमिति कदम प्रतीक्षा दो अति स्मरण में स्मृति में अतिव्याप्ति इसलिए कहना पड़ेगा परामर्श जन्यम तो ठीक है परामर्श जन्यम इतने ही कह दीजिए परामर्श जन्यम अनुमिति ही परामर्श जन्य परामर्श ज्ञान है तो उससे जन्य परामर्श ध्वंस होगा तो परामर्श जन्य परामर्श ध्वंस भी है तो अगर हम ज्ञान शब्द नहीं कहेंगे खाली परामर्श जन्य कह देंगे तो परामर्श ध्वंस में अति व्याप्ति हो जाएगी तो कहते हैं परामर्श ध्वंस वारण आय ज्ञान मिति ठीक है अभी आप परामर्श जन्य भी कहेंगे ज्ञान भी कहेंगे तो भी अतिव्याप्ति होगी अन्यथा। जब घट का ज्ञान होता है इसको कहते हैं कि ये व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय निश्चय घट को देखा तो घट ज्ञान का विषय होगा घट घटत्व और घट घटत्व का बीच में संबंध घट घटत्व का बीच में क्या संबंध है संवाय संबंध जब हमको घट ज्ञान हुआ इसका विषय तीन होंगे क्या क्या होगा संवाय तो ये ज्ञान को कहते हैं व्यवसाय ज्ञान ये निश्चय करता है व्यवसाय निश्चय तो ये निश्चय करता है क्या कहते हैं घटत्व वाला घट का ज्ञान हुआ इसलिए घट ही है क्योंकि घट में घटत्व है तो जिस घट में घटत्व रहेगा वो घट ही होगा तो ये निश्चय करता है आगे घट ज्ञान हुआ ऐसे हमको पता चलता है अयम घट वो तो घट का ज्ञान हुआ और घट ज्ञानवान अहम ऐसे कहते हैं कि घटवान अहम और घट ज्ञानवान अहम ये दोनों अलग है इसी प्रकार कहते हैं घटम जाना मतलब अयम घट और कहता है कि घट ज्ञानवान अहम ये दोनों अलग अलग हैं इसको न्यायिक लोग दो ज्ञान कहेंगे पहले हो गया व्यवसाय ज्ञान अयम घट वेदांति लोग भी कहते हैं अयम घट ये घट ज्ञान हुआ आगे नयायिकल कहते हैं घट ज्ञान का और एक ज्ञान होता है घट का ज्ञान के लिए क्या करण बना किसके द्वारा ज्ञान हुआ घटका सख्स अभी घट ज्ञान जो हुआ उसका ज्ञान होगा तो फिर वहां कौन कर्ण बनेगा घट ज्ञान को किस करण से जानेगा मन से जानेगा तो ये मानस ज्ञान होगा घट ज्ञान का ज्ञान उसको कहेंगे अनुव्यवसाय व्यवसाय ज्ञान का पश्चात होगा इसलिए उसको कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान तो अभी हमको अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ कि घट ज्ञान मेरे को हो रहा है तो ये जो घट ज्ञान हुआ ये हमको पता चलता है कि हमको घट ज्ञान हुआ ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ तो ये भी मानस प्रत्यक्ष होता है अनुव्यवसाय ज्ञान तो अभी तो निश्चय करता है कि नहीं नहीं घट है बोलकर के कैसे निश्चय हुआ तो. घट ज्ञान हुआ था, घट ज्ञान हुआ ये कैसे निश्चय होगा कहेंगे हमको अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ मन के द्वारा हम जाने इस प्रकार इसको कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान होता है उसका विषय क्या हुआ व्यवसाय ज्ञान तो ये जो व्यवसाय ज्ञान है इस ज्ञान का स्वरूप में तीन है व्यवसाय ज्ञान में क्या क्या है तो जब अनुव्यवसाय ज्ञान होगा वो भी ये तीन को विषय करेगा और चतुर्थ ये तीन को तो विषय करेगा और ये तीन जो विषय वाला जो ज्ञान है व्यवसाय ज्ञान अर्थात तो अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बनेगा व्यवसाय ज्ञान और व्यवसाय ज्ञान का जो तीन विषय इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय कितने हो जाएंगे चार हो जाएगा इसी प्रकार की परामर्श ज्ञान हुआ ये परामर्श ज्ञान मेरे को हुआ ये ज्ञान भी होगा उसका अनुव्यवसाय ज्ञान होगा तो ये जो परामर्श ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान होगा वो परामर्श ज्ञान से जन्य होगा क्योंकि परामर्श ज्ञान अगर नहीं होगा तो अनुव्यवसाय कैसा होगा तो आप अभी कहते हैं कि परामर्श जन्यम ज्ञानम ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान हुआ वो ज्ञान है और परामर्श जन्य है तो परामर्श जन्यम ज्ञानम आप अनुमिति को कह रहे थे अभी किधर गया लक्षणा अनुव्यवसाय ज्ञान में गया उसको कहते हैं अनुव्यवसाय अथवा परामर्श का प्रत्यक्ष भट ज्ञान का प्रत्यक्ष पट ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है उसको अनुव्यवसाय देते हैं अथवा प्रत्यक्ष देते हैं उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी आप खाली कहेंगे परामर्श जो घट ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान होगा वो घट ज्ञान जन्य होगा ये अनुव्यवसाय तो अगर उसका व्यवसाय ज्ञान नहीं तो अनुव्यवसाय ज्ञान होगा इसी प्रकार परामर्श स्वयं के ज्ञान ही है वो व्यवसाय ज्ञान है निश्चय ज्ञान है तो उसका भी अनुव्यवसाय ज्ञान होगा तो परामर्श ज्ञान जन्य होगा तो परामर्श ज्ञान परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति कर रहे थे गया परामर्श का जो प्रत्यक्ष है उसमें गया परामर्श जन्यम ज्ञान वह अर्थात परामर्श ज्ञानवान अहम इस प्रकार परामर्श जन्य ज्ञानवान परामर्श ज्ञान वन हम जैसे घट ज्ञान वान अहम इस प्रकार परामर्श स्वयं ही ज्ञान है परामर्श ज्ञानवान अहम इस प्रकार कहेगा ज्ञान व्यवसाय व्यवसाय ज्ञान तो घट विषय का, का निश्चय क्या ना ये दोनों अलग अलग अनुभव हो रहे रहा है अयम घट और घट ज्ञान हो मैं घट को जानता हूँ ये दोनों बिल्कुल अनुभव में अलग अलग हैं आप देखिए घट को देख रहा हूँ आप कहाँ है और मैं घट घट ज्ञान मेरे को हुआ आप कहाँ है ये आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं जब ये घट है बिल्कुल हम उधर है रास्ता में जब शब्द है हम बिल्कुल रास्ता में खड़े हैं ऑटो के पास ही खड़े हैं किंतु तो जो ना ना मैं शब्द सुन रहा हूं इधर शब्द सुन रहा हूं देखेंगे आप यहाँ है रास्ता में नहीं है स्पष्ट अनुभव आता है वेदांती लोग ये लोग कहते हैं अनु अनु अर्थात पश्चात क्योंकि जो विषय होगा उसको पहले रहना पड़ेगा जो ज्ञान होगा वो बाद में आएगा घट है तो तभी तो घट ज्ञान होगा इसलिए वो कहेंगे कि घट ज्ञान होगा तो आगे घट ज्ञान का ज्ञान होगा इसलिए अनुपश्चात होना पड़ेगा परोक्षण में होगा वैदान जी कहते हैं नहीं एक ही क्षण में होगा दूसरा ज्ञान जो है अनुव्यवसाय नहीं वो साक्षीवासी है वो लोग भी मानेंगे अनु नहीं है साथ साथ होगा जिस समय में घट ज्ञान हो जाएगा उसी समय साक्षी उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा चीतावश तो समान समय में होगा इसलिए तात्कालिक एक ही समय में दो ज्ञान होगा सभी लोग दो मानते हैं तो ये लोग कहेंगे दो ज्ञान का तभी उसमें अति हो जाएगा क्योंकि वो भी परामर्शजन्य है हम अभी विशेषण दे देंगे ये जो परामर्श का अनुव्यवसाय हुआ यह परामर्श का जो विषय है वो भी उसका सब विषय बनेंगे अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय परामर्श ज्ञान भी होगा और परामर्श ज्ञान का जो विषय वो भी बनेंगे तो अभी हम कह देंगे कि अनुमिति जो है ना वो परामर्श ज्ञान का जो विषय होते हैं वो नहीं होना चाहिए परामर्श ज्ञान का विषय हेतु भी होता है कि होता है अनुमिति में हेतु नहीं रहता है अनुमिति होता है तस्मात पर्वतो बन्हीवान उसमें हेतु का कथन नहीं है और परामर्श ज्ञान में ये बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत इसमें धूमो है परामर्श ज्ञान में तो परामर्श का जो अनुव्यवसाय होगा वो भी धूमो को विषय करेगा तो इसलिए परामर्श और परामर्श का जो अनुव्यवसाय दोनों धूमो विषय को होंगे हेतु विषय को होंगे अनुमिति किंतु तो हेतु विषय नहीं होगा हम विशेषण दे देंगे हेतु अविषय का होने से और अनुव्यवसाय में नहीं जाएगा तो अनुमिति में ही जाएगा ये फिर कल देखेंगे इसको ओम शंकर्य